ताई तेरा तारकासुर के सताई हुए देवताओं का श्री ब्रह्माजी को अपनी कष्टगायक कथा का सुनाना, श्री ब्रह्माजी का उन्हें देवी पार्वती के साथ भगवान शिव के विवाह के लिए उद्धोग करने का आदेश देना, श्री ब्रह्माजी के समझाने से तारकासुर का, सुर का स्वर्ग को छोड़ना और देवताओं का वहां रहकर लक्ष्य सिद्धि के लिए प्रयत्नशील होना श्री सूत जी कहते हैं तदनंतर नारद जी के पूछने पर पार्वती के विवाह के विस्तृत प्रसंग को उपस्थित करते हुए श्री ब्रह्मा जी ने तारकासुर की उत्पत्ति उसके उग्र तप और मनोवांछित प्राप्ति तथा देवता और असुर सबको जीत कर स्वयं इंद्र पद पर प्रतिष्ठित हो जाने की कथा सुनाई तत्पश्चात श्री ब्रह्मा जी ने कहा तारकासुर तीनों लोकों को अपने वश में करके जब स्वयं इंद्र हो गया तब उसके समान दूसरा कोई शासक नहीं रह गया रह जितेंद्रिय असुर त्रिभुवन का एकमात्र स्वामी होकर अद्भुत ढंग से राज्य उसने समस्त देवताओं को निकालकर उनकी जगह है दैत्य को स्थापित कर दिया और विद्याधर आदि योगियों को सुन अपने कर्म में लगाया मुने सदन अंतर्तार का सुर के सताए हुए इंद्र आदि सम्पूर्ण देवता अत्यंत व्याकुल हो और अनाथ होकर मेरी शरण में आए उन सब ने मुझ प्रजापति को प्रणाम करके बड़ी भक्ति से मेरा स्तवन किया और अपने दारुण दुख की बातें कहीं प्रभो आप ही हमारी गति हैं आप ही हमें कर्तव्य का उपदेश देने वाले हैं और आप ही हमारे धाता एवं उद्धारक हैं हम सब देवतातार का सुर नामक अग्नि में जलकर अत्यंत व्याकुल हो रहे हैं जैसे सानिपात रोग में प्रबल औषधे भी निर्बल ह हमारे सभी क्रूर उपायों को बलहीन बना दिया भगवान विष्णु के सुदर्शन चक्र पर ही हमारी विजय की आशा अवलंबित रहती है, परंतु वह भी उनके कंठ पर कुंकीत हो गया, उनके गले में पड़कर वह ऐसा प्रतीत होने लगा, मानो उस असुर को फूलों की माला पहनाई गई हो। मुने, देवताओं का यह कथन सुनकर, मैंने उन सब से मेरे ही वरदान से बैठ के तार इतना बढ़ गया है अतः मेरे हाथो ही उसका वध होना उचित नहीं होगा जो जिससे पलकर बढ़ा हो उसका उसी के द्वारा वध होना योग्य कार्यन नहीं है विष के वृक्ष को यदि स्वयं तीक्ष्कर बढ़ा किया गया हो तो उसे स्वयं काटना अनुचित माना गया है तुम लोगों का सार किंतु वे तुम्हारे कहने पर भी स्वयं उस असुर का सामना नहीं कर सकते तारक दैत्य स्वयं अपने पाप से ही नष्ट होगा जैसा उपदेश करता हूँ वैसा तुम कार्य करो मेरे वर के प्रभाव से न मैं तारक असुर का वध कर सकता हूँ और न भगवान विष्णु कर सकते हैं और न ही भगवान शंकर ही उसका वध कर सकते हैं दूसरा कोई वीर पुरुष अथवा सारे देवता मिलकर भी उसे नहीं मार सकते। यह मैं सत्य कहता हूं। देवताओं। यदि शिवजी के बीज से कोई पुत्र उत्पन्न हो, तो वही तारक दैत्य का वध कर सकता है। दूसरा निर्णय, सुरस्रेष्ठगण। इसके लिए जो उपाय हैं, मैं तुम्हें बताता हूँ। उसे प्रयत्नपूर्वक करो। � पूर्व काल में जिस दक्ष कन्या सती ने दक्ष के यज्ञ में अपने शरीर को त्याग दिया था वही समय हिमालय पत्नी मेना के गर्भ से उत्पन्न हुई है वह बात तुम्हें भी विदित ही है महादेव जी उस कन्या का पानी ग्रहण अवश्य करेंगे तथापि देवताओं तुम स्वयं भी इसके लिए प्रयत्न करो तुम अपने यत्न से ऐसा उद्योग करो कि जिससे मैना कुमारी पार्वती में भगवान शंकर अपने बीज का आधान कर सके भगवान शंकर उधर्वरेता हैं उनका बीज ऊपर की ओर उठा हुआ है उनके बीज को प्रस्फुलित करने में केवल पार्वती ही समर्थ है दूसरी कोई अबला अपनी शक्ति से ऐसा नहीं कर सकती गिरिराज की पुत्री वे देवी पार्वती इस समय युवा अवस्था में प्रवेश कर चुकी हैं और हिमालय पर तपस्या में लगे हुए श्री महादेव जी की प्रतिदिन सेवा करती हैं अपने पिता हिमवान के कहने से काली शिवा अपनी दो के साथ ध्यान पारायण परमेश्वर शिव की साग्राह सेवा करती हैं तीनों लोकों में सबसे अधिक सुंदरी भगवान शिव के सामने रहकर प्रतिदिन उनकी पूजा करती हैं तथापि वे ध्यान मधुन होकर महेश्वर से मन से भी ध्यान हीन स्थिति में नहीं आते अर्थात ध्यान भंग करके देवी पार्वती की ओर देखने का विचार भी मन में नहीं लाते देवताओं चंद्र शिव जिस प्रकार काली को अपनी भार्या बनाने की इच्छा करे वैस मैं उस दैत्य के स्थान पर जाकर तारकासुर को बुरे हाट से हटाने की चेष्टा करूंगा। अतः है तुम सब लोग अपने स्थान को जाओ। महर्षि नारद, देवताओं से ऐसा कहकर मैं शीघ्र ही तारकासुर से मिला और बड़े प्रेम से बुलाकर मैंने उससे इस प्रकार कहा, तारक, यह स्वर्ग हमारे पेज का सारत्व है, परंतु तुम यहां के जिसके लिए तुमने उत्तम तपस्या की है, उससे अधिक चाहने लगे हो, मैंने तुम्हें इससे छोटा ही वर दिया था, स्वर्ग का राज्य करापी नहीं दिया था, इसलिए तुम स्वर्ग को छोड़कर पृथ्वी पर राज्य करो, सुरसैष्ट देवताओं के योग्य जितने भी कार्य हैं, वे सब तुम्हें वही सुलभ होंगे, इसमें अन उस असुर को समझाने के बाद मैं शिवा और भगवान शिव का स्मरण कर वहां से अदृश्य हो गया तारकासुर भी स्वर्ग को छोड़कर पृथ्वी पर आ गया और शोषितपुर में रहकर वह राज्य करने लगा फिर सब देवता भी मेरी बात सुनकर मुझे प्रणाम करके इंद्र के साथ प्रसन्नता बड़ी सावधानी के साथ इंद्रलोक में गए वहां जाकर परस्पर मिलकर आपस में सलाह करके वे सब देवता इंद्र से प्रेम पूर्वक बोले भगवान शिव की शिवा में जैसे भी काम मूलक रुचि हो वैसा ही श्री ब्रह्मा जी का बताया हुआ सारा प्रेतन आपको करना चाहिए इस प्रकार देवराज इंद्र से संपूर्ण वर्तांत निवेदन करके वे देवता प्रसन्नता पूर्वक सब ओर से अप अध्याय 14 वैसोलह इंद्र द्वारा काम का स्मरण उसके साथ उसकी बातचीत तथा उसके कहने से काम का भगवान शिव को मोह में डालने के लिए प्रस्थान श्री ब्रह्मा जी कहते हैं हे है नारद देवताओं के चले जाने पर दुरात्मा तारक दैत्य से पीड़ित हुए इंद्र ने कामदेव का स्मरण किया कामदेव तत्काल वहां आ पहुंचा तब इंद्र ने मित्रता का धर्म बतलाते हुए काम से कहा मित्र कालवशात मुझ पर आशा दुख आ पड़ा है उसे तुम्हारे बिना कोई भी दूर नहीं कर सकता दाता की परीक्षा दुर्भिक्ष में शूरवीर की परीक्षा रणभूमि में मित्र की परीक्षा आपत्ति काल में तथा के कुल की परीक्षा पति के असमर्थ हो जाने पर होती संकट पड़ने पर विनय की परीक्षा होती है और परोक्ष में सत्य एवं उत्तम स्नेह की अन्यथा नहीं। यह मैंने सच्ची बात कही है, मित्रवर। इस समय मुझ पर जो विपत्ति आई है, उसका निवारण दूसरे किसी से नहीं हो सकता। अतः है, आज तुम्हारी परीक्षा हो जाएगी। यह कार्य केवल मेरा ही है और मुझे ही सुख देने � अभी तो यह समस्त देवता आदि का कार्य है इसमें संशय नहीं है इंद्र की यह बात सुनकर कामदेव मुस्कुराया और प्रेम पूर्वक गंभीर वाणी में बोला काम ने कहा देवराज आप ऐसी बात क्यों कह रहे हैं मैं आपको उत्तर नहीं दे रहा हूं अवश्य निवेदन मात्र कर रहा हूं लोक में कौन उपकारी मित्र है और यह स्वयं देखने की वस्तु है कहने की बात नहीं। जो संकट के समय बहुत बातें करता है, वह काम क्या करेगा? तथापि महाराज, मैं कुछ कहता हूँ, उसे ध्यान से सुनिए। मित्र, जो आपके इंद्रपद को छीनने के लिए दारुण तपस्या कर रहा है, आपके उस शत्रु को मैं सर्वता तपस्या से भ्रष्ट कर दूँगा।